जय <misterisation> जय <जै जै> गुरु गौरंग गन्धर्म गिरधारी जी की जय अखर मठ चैतन्य नमठ की जय अष्मीय गुरुपाथ पद्म तलाभ स् परमसाचार्य वस् शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय अभिन्न गुरु पाथ पद्मन तलाभ स् परम साचार्य श्री शिला भक्ति दाधव गोस्वा महाराज जी की जय जय अभिन्न गुरु पात्र पद्म तलाभ भक्ति गोम संत गो महाराज जी की जय अखिल भारत शिक्षो नौ गौरियमठ के वर्तमान आचार्य मद्य शिक्षा गुरु श्री शिलाभक्ति बल्लभ तीर्थ गो श्री महाराज जी की जय स्वपार सिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात की जय परमस जयश्रीला के दत् बाबाजी महाराज की जय श्रीचितिदानंद भक्ति मत ठाकुर वैष्णव सर्वंश्री जगन्नाथ दत्त बाबाजी महाराज जय जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाश जीवगोपाल भट्टदासंभु राय रमनद रूपानु गुरु अरुण हरिमाम संकीर्तन की जय हरिनाम प्रभु की सभा में उपस्थित सभापति महाराज अनन नतिदंडपात गौन सत्य मंदिर माति मंदिर सबको के चरण में मेरा हार्दिक अभिवादन दंडवधनती करके अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ गुरुचरण में अनंत दंडवद नति करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ राधा दामोदर जी जगन्नाथ भलोबाब सुभद्रा जी को नमन करते हुए हरि कथा के द्वारा कुछ सत्संग प्राप्त करने का प्रयास में लगा हूँ गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीतानंदसोदित श्रीनंद नंदन वंदेराधिकार चरणोदय गोपीजन सामूथम बिंदव मनोहर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 कभी कमला दिजवरो संकीर्तनकमलायताक्ष विषाबरौज जुगध वंदे जगत्क करुणुतारौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कर्मावलबका कचिद के चीद ज्ञानावलंबका वैम तो हरिदा पदत्रवलंबका कर्मावलम्बका कचित कचितवलम्बका व्यय तू हरिदासनम पाद का सिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपा जी ने बताएं जिस मुहूर्त हमारा सामने हमारा रक्षा करता नहीं रहेगा उसी टाइम हमारा पतन होने का संभावना है एनी टाइम आई कैन फॉल डाउन इफ आई हैव नो बॉडी टू प्रोटेक्ट मी बचपन में जब पैदा हुए थे तब पिता माता ने गुरुजनों ने हमको रक्षा किए धीरे धीरे चलना सीखा पढ़ना सीखा फिर आज बरे हुए हम अपराकी जगत में स्पिरिचुअल लाइन में आध्यात्मिक जगत में चलने का जो रास्ता है इसका बारे में खुल्लम खुल्ला बता गया इसका चर्चा का कभी समय मिले तो होगा भक्ति पथ इहो कंटक कोठि रुद्ध इहो कंटक कंटकोटी रुद्ध इन एवरी स्टेप समस्या कभी भी गिर सकते हो तमाम दुनिया किस चीज का पीछे दौड़ रहे हैं हम नहीं जानते लेकिन पोभा जी ने ये बताए पूरी पूरा दुनिया में हमको चैतन्य महाप्रभु का वाणी लेकर जाना पड़ेगा कौन जाने कहा कौन व्यक्ति वास्तव सत्यों का अनुसंधान करने के लिए जिनका धन में क्यूरोसिटी है जानने का इच्छा है शायद वो परा हुआ है किसी जगह और ठिकाना नहीं मिल रहा है अपरा की जगत में भजन राज्य में चलने के लिए हमारा सहारा का जरूरी है हर वक्त भक्ति लता बीज जो बीज लगाया जाता है गुरुजी जो लगाते हैं वो भक्ति लता भक्ति क्रीपर विदाउट एनी सपोर्ट कैन नॉट स्टैंड ये बात को पहले समझना चाहिए बहुत आदमी है फोक्कड़ है फोक्कड़ अरे बहुत हम भजन कर लेंगे अकेले डोलते हैं कोई साधु संगो किसी का साथ उसका कोई मतलब नहीं है बस खाओ पियो एकांत में भजन करने का बहाना बनाओ। ये सब चर्चा हम करने जाए इट विल टेक इस एक साल में नहीं होगा धीरे धीरे भजन का डायरेक्ट जो इंपेडिमेंट्स इनडायरेक्ट इंपेमेंट्स उस बात को छेड़ा था सुरा उठाया था बटिंडा में तो आदमी को लगता ही ये है ये भजन का अनुकूल है बाप रे, बहुत सुंदर बाद में देखा है ये तुम्हारा भजन का एकदम सत्यनाश कर देंगे लेकिन पता नहीं चलता भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई भोपाल जी ने बताए अगर हमारा भजन रास्ता में हमारा गुरु वैष्णव पल पल में हमको रक्षा नहीं करे हम अगर अपना मनमानी चले तो हम आई कैनॉट कम आउट सक्सेसफुल हम सक्सेसफुल नहीं हो सकता इसका इंस्टेंट हम देंगे जो श्लोक देके शुरू किया था उसका भी ब्रह्मा जी भी अपना जितना सारे सेल्फ एफर्ट्स सारे छोड़ दिया इसका चर्चा कभी होगा ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंति एवं जीवंती सन्मुख भवदीय भारत स्थान स्थित सतिगता तनुवांग मनोवीर इत्यादि श्लोक बताए श्री चक्रवर्ती पाद जी ने सुंदर इसका व्याख्या किया जे ब्रह्मा जी क्या बोलता है जे ज्ञाने प्रयास हम उदपास्य हमारा ज्ञान का अपना जो प्रचेषा उसको हम फेक के दूर उदपाश्य बहुत दूर हम फेंक देना चाहते ज्ञान के द्वारा होगा नहीं ज्ञाने प्रयास मुदपाश्व नमंती एव अनमंति एव नमंती एव एव मैंने कन्फर्मेशन एव एव इन संस्कृत इफ यू यूज एव दैट मीन स्टैंप्ड स्टैंप किया था एव निश्चित नमंती एव नमंती मतलब तुमको नमन करना है कहाँ प्रॉपर प्लेस एक्चुअल जगह में जहां शुद्ध गुरु वैष्णव रहते हैं नमन शब्द का प्रभुपा जी ने सुंदर व्याख्या किया नो मतलब निषेध नो मतलब अहंकार को निषेध अपना दिल में जो घमंडी है विद्या का ऐश्वर्य का मैन पावर मनी पावर जो कुछ भी है सब कोई को लात देकर पूरा गुरुचरण में स्ट्रेच, स्ट्रेट, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट सामने तो दंडवत किया वंशा कल्पुरुवश्य के पास लेकिन गुरुजी बोलते थे अंतर से स्ट्रेट होना चाहिए अंतर से तो इसमें नमन शब्दों का की व्याख्या किए जब अपना पूरा अहंकार को एकदम बर्बाद करके फूल सरेंडर हो कि गुरुचरण में दंडवात करे तो गुरुचरण का कृपा उनका ऊपर आएगा ही आएगा यह कोई भूल नहीं दंडवाद बहुत आदमी करते हैं लेकिन उसका तो माने नहीं जानते और विश्वनाथ चक्रवर्ती बात सुंदर बताएं जे ज्ञाने प्रयास मुदापा स न उसका बात स्थान स्थित श्रुतिगताम तनुबांग मनोभी इसका सुंदर व्याख्या बहुत दिन तक धीरे धीरे बहुत आनंद लगे इसमें एक बात बहुत जरूरी है बहुत सारे पॉइंट्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक बात जो मैं कहना चाहूं जो स्थान स्थित वट डू मीन बाय स्थान स्थित क्या बोलना चाहते हो स्थान स्थित मतलब साधुगण साधुगंध सकाशे स्थित I लाइक टू स्टे इन फ्रंट ऑफ शुद्ध गुरु वैष्णव स्थान स्थित इसका मतलब विश्वनाथ चकोदी की है स्थान स्थित मतलब गुरु वैष्णव शुद्ध गुरु वैष्णव का संघ रहना And continuously go on hearing the transcendental sounds coming out of their lotus mouth। उनका अपराखित मुखारो बिंदु से जो अपराकित शब्द हो जो तुम्हारा दिल में धक्का लग जाता है उसको सुनने सुनो continuously। सुनते सुनते देखोगे दिल का सारे मैला साफ हो जाएगा इसी का ही चैतन्य बात है चेत दर्पण अर्जुनम भव महादेव निर्वापनम से चंदि का वितरणम विद्या बधुर जीवनम आनंद वर्धनम पति पदम पूर्ण मित्वा स्वादनम सर्वात्म स्मनम परम विजय श्रीकृष्ण संकीर्तन और एकमात्र श्रीकृष्ण तो संकीर्तन के द्वारा ही स्वकीर्तन नट संकीर्तन का बहुत सुंदर माने है वो भी हो जाएगा बाद में अब मैं आपका सामने एक सवाल रख दूं आई लाइक टू पु टू इंस्टेंट्स बिफोर यू फ्रॉम भागवत एंड आई वॉन्ट टू गेट एंसर फ्रॉम यू दो उदाहरण हम दे दें जिसको लेके हम प्रवचन शुरू किए भाई जिस्ट हम आलोचना कर रहे समय मिले तो डिटेल्स डिस्कशन हो सकता है हमने शुरू किया गोस्वामी पादों का ये बात कर्मावलंबका के चित के चित ज्ञानवलंबका बट वयम तू हरिदासा नम हमारा परिचय क्या है गुरुजी का चरण का जो चप्पल है जो खरम है इसको हम गुरु वैष्णव का चरण का बहन करने वाले आई एम ए कुली हम कुली गुरु वैष्णव का चरण का जो पादुका है उनको सिर पे लेके हम चलने वाले व्यय तू हम लोग क्या है हमारा गौरी वैष्णव का क्या परिचय वयम तू हरिदासान पादोत्न अवलंबका हम ओ गुरु वैष्णव का गुरु जी का जो खर्म है उसको अवलम्बन करके आई कैन क्रॉस दिस मेटीरियल वॉल नो प्रॉब्लम अब प्रश्न उठता है दो भागवत से क्वेश्चन हम करें कर्मावलंबका ज्ञान अवलंबका कर्मावलंबका जिसने बोला है सिद्धांतों के बाद महाराज बहुत कम लोग समझते हैं दे आर फॉर लॉन्ग टाइम इन गौरी अमर बट इफ आई पुट एनी क्वेश्चन दे कैनॉट एंसर हमने अगर बोले बोलो रोन्तीदेव का भक्ति किस किस्म का भक्ति है बोलो बताओ रोन्तीदेव जो भक्ति किया किस किस्म का भुक्ति प्रहलाद महाराज का भक्ति किस किस्म का भक्ति हुआ वाट टाइप अक्ति भक्ति भक्ति तो है ही है इसका गेडेशन है।, है ना ध्रुव महाराज का भोक्ति सारे सब जानना पड़ेगा हमने दो उदाहरण दे दीम भागवत जी पांचवास के अंदर से भरत जी महाराज जिसका नाम पे भारद्वास का नाम हुआ था उन्हें सचमुच डिटैचमेंट पैदा हुआ उनका दिल में नॉट डेट हम बहाना बनाने के लिए घर छोड़ दिए पूरा संसार छोड़ के बीबी बच्चा संपत्ति कितना संपत्ति आपका है तमाम संपत्ति को ठुकरा कर चले गए और जाके बोले महाराज हम भगवान का भजन करेंगे हाँ He was really interested to do bhajan, but what was the problem? क्या समस्या था बोले कुछ नहीं समस्या था पहले तो जाके वो गंडकी नदी का सहारे बैठ गया नेपाल में सुंदर भजन करने का एकदम लायक परिवेशन ना था कोई डिस्टर्बेंस नथिंग उन्होंने वो अपना मार्ग का जो भजन सीखा वही मार्ग अपनाया बैठ कर भजन करते रहे संधा बंदन सब हो जाए एक दफे सुबह का टाइम उन्हों का था टाइम? उन्होंने जाके गंडी नदी में डुक्की लगाए आ डुक्की लगा के सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाए सब कुछ किए अचानक देखे अचानक उरुनाद उरुनाद माने विष्व एक तो शब्द हुआ एक सिंह का, लायन का अचानक देखे एक सीन आश्चर्य एक हरिणी पानी पी गई थी और वो जब आवाज आए हरिन इज वेरी वीक इन हार्ट जब हरिन दौड़ते हैं हरिनी हरिण तो उसका अगर जो सिंग है वो पत्ते पे फंस जाए तो वो सोचता हमको पकड़ लिया हार्ट फेल होकर मर जाते इतना वीक हार्ट है तो उसका इतना डर आया कि लायन वो हमारा शेर हमको पकड़ लिया है तो उन्होंने क्या किया सामने पानी पीछे शेर नो no ऑप्शन तो पानी में छलांग लगा जोर से और उसका गर्भ में बच्चा और छलांग लगाने का साथ साथ ही बड़ा प्रेशर और उसका जो संतान बिगलित होकर पानी में बहती हुई जा रहा है वेरी नोबडी कैन जब जा रहा है तो भारत जी महाराज देखे महाराज जी क्या कुसूर किया बच्चा जा रहा है इट इज माई ड्यूटी टू सेव दी ये बचाना उचित मेरे को ओ गंडी नदी जानते हो पहाड़ी नदी थोड़ा सा भी इधर वो स्रोत कारंट है छलांग लगा कर बच्चा को उठा दिया और माँ तो गए माँ का तो हार्ट फैल और उसको उठाकर ले आए अब बड़ा उसका पीछे अपना टाइम को बर्बाद किए खाने पीने में अरे बच्चा है क्या गाएगा उसके लिए दूध के इंतजाम करो सब व्यवस्था करो खिलाओ पिलाओ कहीं इधर उधर न चले जाए शेर है कोई हंगस जानवर है खा ले सकता है सो so, उसका जिंदगी में एक मकसद बन गया जो हमको इसको बचाना है समझा मेरा बात वो बचाने में उसका रखवाली में ही इज गोइंग टू वेस्ट इस टाइम उसका पहला उद्देश्य था भजन करना एंसिलियरी थिंग है लेकिन उसका जिंदगी का मकसद हो गया उसको रखा करना बाद में जब शरीर छोड़े ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन इस भजन अपना भजन में सक्सेस नहीं हुए और मरने के बाद हरिण जन्म मिला साहेब आप सुने होंगे अच्छा भागवत का प्रवचन सुनना यह बड़ा कपाल का बात है भागवत सप्ताह तो है जम्पिंग कैनॉट हि सिद्धांत तो, सिद्धांत तो सुनो रस को आस्वादन करो वी आर ऑल बिजी वी हैव नो टाइम टू टेक टेस्ट स्वाद लेने का टाइम कहा है वो बात बोलते थे जब अभी भी तुम्हारा संसारी जिंदगी से या हम संत बना है Still हमारा जिंदगी में एक प्रश्न है पोखाद जी ने बताए ये संत बनने का बाद भी तुम्हारा अगर दुनियादारी का चीजों से if you are going to get any test आउट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड देन बी केयरफुल यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट सक्सेसफुल अगर उसमें वास्तव तो साधु हो गया तो आपका बेसन छूट सकता है अगर नहीं हुआ तो यू आर इन बॉन्ड स्टेज हो सकता बेस्ट अभी भी दुनियादारी का चीजों से आस्वादन मिलता हो तो then it is a dangerous thing for you. बूंद भी सारे स्वाद detested हो जाएगा सारे और इस सिद्धांतों का हम लास्ट में सब करेंगे ये तो बोल दिया भरत जी महाराज सक्सेसफुल नहीं हुए हरिण जन्म हो गया छोड़े इस बात को पहले चलो रनती देव जी का उधर रणती जी नवमा स्कंद में रनती देव जी बड़ा सुंदर भक्त है सारे दुनिया को सेवा करने के जैसे हमारा राजा जी बैठा हुआ है, है? लेकिन एक वास्तव सेवा का भावना होना चाहिए पहले ध्यान से सुन लो अदरवाइज यू कैन बी चीटेड यू विल बी चीटेड आई एम नॉट यू कैन बी चीटेड इन फ्यूचर तो ध्यान से सुन लो ये बात को रंसीदेव जी आपसे बहुत सेवा करता था बहुत अपना जिंदगी को दे दिया सेवा में पूरा और एक एकदर ने उसका परीक्षा किया भगवान का परीक्षा था सारे राजधानी छीन लिया उन्होंने चला गया जंगल में जंगल में अटेंशन प्लीज जंगल में चला गया और जंगल में यार भोजन करने का कुछ नहीं है पानी भी नहीं है ऐसा जगह छोड़ दिया गया राज्य राजधानी सब छीन लिया गया कुछ नहीं है बहुत इंसिडेंट उसका पीछे कारण है तो अंतिम में क्या हुआ बोले ऐसा करते करते क्या हुआ बहुत खुदर था बाईस दिन तक कुछ खा तीन हफ्ता तक कुछ खाए पिए नहीं प्यासा है पानी का तालाब भी अच्छा नहीं है ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए फिर बाद में ठाकुर जी का हिस्सा से एक बड़ा थाली करके बड़ा भारी सुंदर भोजन आए हैं बड़ा भारी छातु है जब संब उसका राइस है चपाती है सब कुछ और सब्जी फल सब कुछ आए परमान सब कुछ आए आप धर दिए आपका भोजन है किसी ने दिया भगवान का इच्छा था यह और भोजन तक देखेंगे तो उन्होंने सोचा रंथदेव जी चलो ठाकुर जी के इच्छा से आए हैं तो ठीक है हम लोग भोजन कर लेते भाग करके पत्नी भी है बच्चा भी है सब भोजन करके और जो इतने में जो भोजन करने का चक्कर में प्रचेषा चल रहा था इतने में एक खुदा तो आदमी आएगा राजन ऐ राजन तो नहीं बोला राजा तो उसको पता नहीं अभी बोला हम बहुत खुदार तो है हमको भोजन कराओ तो बड़ा पेट भर के उसको खिलाया पिलाया है सारे भोजन कराए है कराने का बाद वो इतना भोजन किए कि दो तीन आदमी का भोजन अभी कर गिए तो उसके बाद बचाए संजव संज छू छातु पानी थोड़ा गुड़ फूड होगा तो उसमें बोला ठीक है अतिथि सेवा बड़ा सेवा है भगवान का स्वरूप होता है तो बाकी जो है ये हम खा लेंगे बाट करके प्रसाद समझ के खाने गया तो और आदमी आ गया आने बोले बहुत खुदारते हैं हमको कुछ है तो खिलाओ बोले है तो कुछ नहीं ये है तो खाओ तो खाओ आप बैठो उनको भोजन करा दिए संजम करा के संतुष्ट करके दंडवतन्नति करके उसको विदा दिया भागवत में यह तक भी है ये सब चर्चा करने जाए तो समय लगेगा अंतिम में लोटा में थोड़ा बहुत पानी था तो ठीक है प्यास थोड़ा बुझा ले प्यास थोड़ा बुझा ले प्यास बुझाने के लिए प्रचेषा किए तो अंतिम में कुकुर कुकुर कुत्ता लेके एक तो चार जोम डोम डोम है ना मुर्दा को जलाते हैं और राजन हम बहुत तीस है पानी पिलाओ ऐसा कह घोड़ बोला बोला तो बोला तो ठीक है महाराज ये पानी है आप पी लो पिलाया जब उसको संतुष्ट करके विदा दिया आंखों में आंसू लेकर ऊपर देखा ठाकुर जी मेरा जिंदगी ऐसे ही चलते रहे मेरा जिंदगी का बस ऐसे ही चलते रहे कि कोई भी हमारा सामने आए बिना सेवा ना लौट जाए और हमारा जिंदगी जाए कोई परवाह नहीं है तो हम हमारा जिंदगी देकर भी सब कोई का सेवा करना चाहता हूं जैसे चैतन्य चैतन में हमने वासुदेव दत्त जी चैतन्य महाप्रे बताए दुनिया का जितना सारा पापी आदमी है सब कोई का पाप हमारा सर पे दे दो एंड यू मेक देम फ्री चेतन महा बोला दिल में अगर ऐसा भावना आया तो सोचो कि भगवान ऑलरेडी अप्रूव्ड इट नॉट दैट तुमको ही अनंत का नरक भोगना पड़ेगा तुम्हारा दिल में अच्छा हुआ तो कृष्ण को वीक नहीं है अनंत तो ब्रह्मांडो का नचाता है जैसे का जीवंती लोम बिलजा जगदन नाथा विष्णु महान कला विशेष हो गि पुरुषम तमहम बजामी बदीनारायण भी जाओ सुबह के टाइम में चार बजे होता इसको व्याख्या सुना आश्चर्य लगे तो अनंत ब्रह्मांड जी महाविष्णु का जो इसका अंश अंश अंश उनके एक एक ग्रम में अनंत ब्रह्मांड घूमता है तो कृष्णु क्या चीज है <laughs> तो अभी क्या हुआ रणथिदेव जी ने ऐसा प्रार्थना किया भगवान के पास और अंतिम में भगवान ऋषि ऋषि मुनि जी ने परीक्षा लिए तो आ गया रंतिदेव तुम्हारा भजन सक्सेसफुल हुआ तुम भजन में कामयाब हो चलो तुम्हारा राजधानी सब दे देते यह तो हमारा परीक्षा था तुम्हारा सारे दे दिया नाउ माई क्वेश्चन इज दैट आपको बताना पड़ेगा सिद्धांत तो अगर जानते हो तो आप बताओ रंथीदेव का प्रचेषा क्या प्रचेषा क्या प्रचेषा जीप सेवा का लिए प्रोचेषा और यहां भरत महाराज जी का जीप का लिए प्रचेषा जीप को बचाने के लिए वट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड वाई ही इज नॉट सक्सेसफुल वाई ही सक्सेसफुल ये सिद्धांत को बताओ बताओ कितने इतना दिन तक तो ये मंदिर हुआ कितना सिद्धांत चर्चा हुआ आज ही पता चल जाएगा बोलो क्या कारण है क्या कारण है कोई बोल सकता कोई भी बताओ अगर आपका आदेश है तो मैं ही बता देता हूं ये सिद्धांत है जो रोन्थी जी रोन्थीदेव का जो भजन प्रसिड्योर उससे भरत महाराज जी का भजन प्रसिडियोर ऊंचा है रंथदेव के भजन प्रसिद्धियोर की उसमें ये कर्मिश्रा भक्ति ंथी देव का और यहां जो भरत महाराज जी उसका ज्ञान ज्ञान मिश्र भक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति इस बेटा कर्म मिश्र भक्ति जब भी दो रास्ता पे सक्सेस होने का चांस है लेकिन क्रम बताया गीता में इसका ऊपर ही है अब प्रश्न उठता है ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ अरे ये सक्सेसफुल क्यों हुआ इसका उत्तर यह है रंतीदेव का जिंदगी में भजन में कोई गलती नहीं हुआ था देर वॉज नो मिस्टेक इन इज भजन क्या मिस्टेक जो मिस्टेक ये कर दिया भारत जी महाराज ये जीवात्माओं को जितना जीवात्मा का सेवा किया है सारे भगवत सम इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉड एंड इन इज लाइफ डन एनी सेवा इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉट अपना जो परम पुरुष है भगवान इनका संबंध के द्वारा इन्हें सेवा करने का प्रचेषा किया बट देर इज अ ग्रेट मिस्टेक इन द लाइफ ऑफ हुरत महाराज भरत महाराज जो सेवा किए उनका दिल में बहुत वैराग्य था नो no क्वेश्चन लेकिन भगवान का माया देवी की प्रचेषा था वृंदावन में हम क्यों पूछते हैं महाराज आप क्या कहना चाहते हो वट वॉस इज ड्यूटी उसको क्या करना चाहिए था बच्चा को बचाना नहीं चाहिए था यस yes, श्योर sure. बच्चा को बचाना चाहिए था लेकिन बच्चा को बचाने का बाद उन्होंने अपना भजन का अपना भजन को बर्बाद करके हिज अटेंशन वॉज टोटली फोकस्ड ऑन दैट दैट वॉज द ग्रेट डेंजर भयम द्वितीय उ स्वतः अपेत सब विपर्ति आई कैन एक्सप्लेन दिस श्लोका इफ टाइम डिमेंड इफ टाइम सिचुएशन गया, देखो भय तुम्हारा जिंदगी के तब बने रहेगा जब भी गुरु चरण आश्रय करो कुछ भी करो लेकिन हम पूरा पोपा जी का विचार करे तो दिल में डर आ जाएगा हमने गुरु जी का चरम सचमुच आश्रय लिया एग्जैक्ट हंड्रेड परसेंट तो हमारा दिल में किसी भी किस्म का फियर होना नहीं चाहिए देर शुड नॉट बी एनी फियर इरेस जिन्होंने गुरु चरण अश्य उनका जिंदगी में डर बोल के कोई चीज है नहीं उन्होंने इरेस कर दिया आज जिन्होंने जिनको गुरु जी ने ठुकरा दिया जिन्होंने धक्का दे दि दिया जा तू रे नहीं किया तूने ऐसा भी देखा गया बहुत आदमी पहुंचा हुआ अरे ये तो गुरु अनुगप तो किया महाराज फल फूल देके उसका ऊपर एकदम ढेर लगा दिया बात सुप्रीम लॉर्ड लाफिंग दे इन बैकुंठ बोले तुम लोग पागल का मिश्व पीछे पड़े हो इतना टाइटल दिए हो इतना माला दिए हो बट हिज नेम इज नॉट देर इन माई रेजिस्ट्रीड बुक रेजिस्टर्ड बुक हमारा रजिस्टर्ड बुक में इसका नाम आना नहीं है दुनिया वाले सारे उसके पूजा करते हैं भले जगत गुरु मुक्त तो मुक्त कह दिया तो भगवान भाग फाकू जी रोह हंसते हैं मेरे अरे इसका नाम तो मेरे रजिस्टर बुक में है ही नहीं तुम इसको पीछे पूजा कर रहा यू कैन डू इट दैट इज योर फैंस तो उसका बाद जो तुम्हारा जरभरत महाराज भरत जी महाराज भरत जी महाराज गलती किए उन्होंने हरिन शिशु का रखा किया इसमें कोई दोष नहीं है लेकिन भगवत संबंध के द्वारा करना चाहिए था तो हमको बोला वृंदावन वासी बहुत सारे पहुंचा हुआ बोला महाराज उसको क्या करना चाहिए था हम बोला जब थोड़ा बहुत हो समाला बच्चा उसको लेके हरिन का झुंडू में जाके छोड़ना चाहिए था दैट वाज इज ड्यूटी समझ में आया उसका प्रीति उसका ऊपर ऐसा लग गया लगन भयम द्वितीय विनिवेश ईशाद अपेतस्व विपर्य स्थिति ईशाद अपेतस्व भगवान से पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया होना ही चाहिए था गलती किया तो हो गई तो जरोहर जी जब आए फिर जन्म हुए हरिन जन्मों के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा लिया आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी रिलेशनशिप विद दिस मेटेरियल वॉड चाहे अंदर में हम किसी को घिना ना करें लेकिन संबंध नहीं जोड़ेंगे संबंध जोड़े जैसे आप जोड़ के रखे हो ये पुत्र है लड़का है लड़की है कैन यू काट इट देगवत में लिखा हुआ मुने रो पिदुस्तो जो मुनि ऋषि है वो भी बोलते हैं अपना आप होता है फिर भी यू कैनॉट आइडेंटिफाई दिस टू कैश टू कैश मुनि ऋषि का शास्त्रों में बताया गया जो मुनि ऋषि बोलते हैं उसको शास्त्रों में बताया गया वो तो शिक्षा के लिए हमको करते बहाना भूल हैं इसमें इसमें बताया गया निजी शास्त्रों में ये तो परीक्षा के लिए ऐसा करते हैं ऐसा मत जो वैशिष्ट मुनि भी माया का चक्कर में फंसे हम भी फंसे दोनों आइडेंटिकल नॉट दैट जीते जी गुरु वैष्णव का ऐसा संग करो बहाना नहीं कुछ मना लिया सोसाइटी कुछ खाना पीना चला खीर्तन वो लेकिन आपका ऊपर अगर कृपा है तो मैं ये समझ लू इफ ए इज गल टू बी इफ बी इज गल टू सी इफ सी इज टू डी देन ए मस्ट बी इक्वल टू डी इट्स लॉजिक सिंपल लॉजिक ये तो लॉजिक अगर प्रभुपात जी गौरकिशोर बाबाजी महाराज का अनुगत तो किए गौरकिशोर बाबाजी महाराज उनके गुरु वक्त में ठाकुर को भी मानते थे सब अनुगत्य किए हमारा और हमारा गुरु जी अगर पौपाध जी का अनुगत किए पौपाध जी का अनुगतव आमा हमारा गुरु जी किए हमारा एक्चुअल गुरुगत्व गुरु अनुगतव अगर हमारा जिंदगी में हो जाए तो सिद्धांत तो कोई बनाने वाला चीज नहीं सिद्धांत तो आते रहेगा फ्लोरिश इट विल ऑटोमेटिकली फ्लोरिश इंट ये नहीं कि हमको दिखाओ किसी ने सिद्धांत तो मुखस्त करके प्रवचन किए गाधा का माफिक तो गाधा है सिद्धांत ऑटो में नहीं जिसके जिंदगी में पूरा अपना जीवन जिंदगी को निछावर कर दिया गुरु वैष्णव के जी ने उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट क्योंकि ऐसा आइडियलिज्म आज का जमाना में असंभव है वी हैव सीन सिल भक्ति वाले को सी मेरा गुरु इस बात पर लटूट थे बोले इनके जो चीज है शरणागति इट्स अनपैर अनबिट है वो कुछ भी बोले कुछ भी कीर्तन करे उसमें भरपूर शक्ति रहता है अदरवाइज जितना भी लंबा चौड़ा भाषण हो जाए यू कैन नॉट गेट वन ड्रॉप ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट के नेचर बांछा कल्पोतरो पावन भवियोन